हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति का स्वरूप है किसी भी परिस्थिति में अपने प्रियतम का विस्मरण ना होना अगर ऐसी स्थिति लागी है कि किसी भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण ना हो उसके लिए आवश्यक बात है आत्मसमर्पण प्रभु को हमने प्रभु को देखा है हम जानते नहीं कि प्रभु कैसे हैं तो प्रभु के ही प्रतीक संत सदेव में हम अपनी भावना करते हैं ये हमारे प्रभु हैं जैसे ये चित्रपट है इस पे हम भावनाएं तो कर रहे हैं क्योंकि मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल है हम सिंहासन में बिठाए हैं हम इनकी आरती करते हैं भोग लगाते हैं दंडोत प्रार्थना करते हैं। और हमें अध्यात्म सुख मिलता है हम भावना से तो कर रहे हैं ना अगर हम भावना ना करें प्रभु की ये प्रभु है तो सीसा है कागज है और सियाही है समझ रहे समझ रहे हमने भावना की मेरे प्रभु तो मेरी भावना पुष्ट होने लगी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 भगवान हुए या गुरु हुए या संत हुए इसमें इस स्पष्ट देखना है भगवत प्राप्ति के प्रधान कारण आप हुए कहते भगवत कृपा वो तो सब पे है कोई ऐसा जीव नहीं जो जी प्रभु को प्यारा ना हो सब मम प्रिय सब मम उग जाए मां का बच्चा चाहे जितना गंदा हो लेकिन उसके हृदय का प्यार सिर्फ माँ ही जान सकती दूसरा उसके हृदय में यह बात नहीं आएगी कि गंदा है ये हमारे तुम्हारी दृष्टि में उसके हृदय में नहीं है उसके हृदय में मेरा शायद है।, है कि सबसे ज्यादा चिंता उसी गंदे बच्चे की होती हो क्योंकि जानता नहीं पवित्रता क्या है ऐसे भगवान को समस्त चराचर प्रिय है सब मम प्रिय सब मम उप भगवान के सब मेरे से प्रकट हुए सब मुझे प्यार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 इस बात से बिल्कुल सुलझ जाना जो हम है कह रहे हैं भगवत प्राप्ति कोई तुम्हें करा देगा ये भ्रम छोड़ दो कोई तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा क्योंकि भगवत प्राप्ति कराने से नहीं होती। भगवत प्राप्ति करने की लालसा से भगवत प्राप्ति होती ऐसे कोई करा ही भगवान भी नहीं करा सकते हमें चाहिए नहीं तुम्हारी खड़े रहो तुम हमें चाह नहीं है ना भगवत प्राप्ति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 भगवान की कृपा का प्रमाण है कि आप भगवान की कृपा है आपके ऊपर भगवान की कृपा दूसरा प्रमाण है साधु संघ मिला हुआ है तीसरा महामहिमा प्रमाण है कि मिला हुआ है चौथा महामहिमा में प्रमाण है कि आप उनके आत्म समर्पित हैं प्रगट में वो कभी क्या है जिससे हमें भगवोधानंद की रूपते नहीं होती भगवान की कृपा में कोई कभी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 कि अगर ऐसा होता तो श्री जी की कृपा का हम अनुभव करते वो आपको हमें बताओ आराम से विचार करके अपने घर के बैठे तो ये सत्संग है हृदय का सत्संग है एक होता है जिसमें हम बोल रहे हैं आप सुनो आप स्वीकार करो ना करो इसमें हम आपसे सुनना चाहते हैं आपका विचार कोई बच्चा है, बच्ची कोई भी बोल सकता है आपको श्री जी की कृपा प्राप्त है आपको इस बात पर विश्वास है आपके ऊपर श्री जी की कृपा ही आप स्वीकार करते हैं अंदर से आप बताइए किसी को इस विषय में प्रश्न है कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा नहीं है या आप कह सकते हैं आप मतलब इसलिए कह रहा हूं कि आप बोलिए तो आपके मन में तो आप उनसे लड़ सकते हैं इस समय आप उनसे लड़ सकते हैं कि ऐसा क्योंकि जैसे बच्चा है ना ऐसे गुरु का शिष्य होता है अभद्रता में धूर्तता में वो एक धूर्तता अलग चीज होती है अभी लड़ सकते ऐसा होता तो मानता कि हमने आपको बताया का पहला प्रमाण मनुष्य शरीर मिला दूसरा प्रमाण जो महामहिमा में साधु समागम मिला तीसरा प्रमाण हमें महा महिमा में श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वाषय मिला चौथा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 हमें जो निजमंत्र मिला शरणागत मंत्र मिला श्रीमद चतुराशी जी के पाठ की प्रेरणा मिली श्री राम वृंदावनवास करने का सौभाग्य मिला और हमें वृंदावनवास की उचित व्यवस्था मिली और हमें श्री जी के नित्य चिंतन के लिए प्रेरणा मिल रही रोज हम महापुरुषों के सत्संग भरे वचन सुनते हैं महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं अहोभाग्य लोग जो भगवत भक्ति में चलना चाहते वो हैं कि पांच मिनट मुझे साधु समागम मिल जाए और हमें समागम प्राप्त है अब देखो कृपा नहीं ठाकुर जी कोई हमें डांटने वाला है कोई हमें प्यार करके समझाने वाला है भगवत मार्ग में संसार में तो स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई तुम्हें डांट सकता है स्वार्थ यहां स्वार्थ रही प्रेम क्योंकि प्रभु के संबंध से है अब आखिरकार कमी कहा जो मुझे भगवदानंद की अनुभूति होती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 कोई चाह नहीं किसी और से बात जाने तो श्री जी से कोई चाह नहीं श्री जी से कोई चाह नहीं गलती देखने के लिए जो जो अभी बोले सत्संग में भी आप बताते हैं कि मतलब अपने तरफ मत देखो श्री जी की तरफ देखो जी इसमें हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है मानते श्री जी की कृपा है आपको भगवत आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही हमारा प्रश्न है आप जो बोले वो दूसरा क्षेत्र हो गया कि हम अपनी गलतियों की तरफ ना देखकर श्री जी की कृपा है, है सर्वतोभावे पक्का विश्वास है ना आप देख रहे हैं ना आपको इसमें संशय है मेरे ऊपर श्री जी की कृपा है है ना श्री जी कृपा है तो मुझे कृपा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा मुझे परमानंद की की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? इसमें तरफ से करनी है तरफ अब यहाँ एक चीज ये समझना है जिससे कृपा से आपको यह आदेश मिला कि आपकी जिब्या हेल्थी रहे आपकी किसी की निंदा ना हो आपकी जिसे वार्ता ना हो यह बात कई बार कहा गया अब इसमें थोड़ा आपको हट करना होगा कि अपनी जिभ्या से उच्चारण राधा राधा राधा राधा राधा होलो राधा आप अपनी जिभ्या से वैष्णव निंदा दा। ना करें प्रपंच की वार्ता न करें राधा मतलब राधा मतलब जबरदस्ती कहावे तो आप देखें आप चमत्कार क्या, क्या होता है आप देखें जैसे हम लोग कह देते हैं कि भाई मन लगाना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है मन लगना ना लगना ये आ खास बात नहीं हमारे ऊपर जो कृपा है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं खास बात है समय जो हमें मिला है जो हमें सुविधा मिली है जो हमें सुंदर विवेक मिला है हम उसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करें तो सच्ची मानो हमें किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा और इतना भगवदानंद होगा या पूछो मत विश्वास करो क्योंकि उसी मार्ग से अपने लोग चल के आ रहे हैं अगर ये होता कि पता नहीं आनंद का अनुभव होता है कि नहीं तो हम आपको संशय में डालते आप चार घंटे एकांत में बैठिए कमरा बंद कर लीजिए और आप बोलिए राधा उल्लभ राधा उल्लभ राधा उल्लभ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 कि जो आपको आदेश हो रहा है भागवती उसमें आप संशय मत कीजिए भगवत प्राप्ति का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ याद नाना इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं हमारे जो प्रभु से विमुख करने वाली वार्ता दर्शन कथन श्रवण चेष्टा उसका आप त्याग कर दें, उसे कहते हैं बैराग्य और अभ्यास से हमें बार बार हमारे इष्ट का चिंतन बने स्मरण बने वो हम अभ्यास करे भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो हमें कहना बोलो कौन भगवत प्राप्ति आपको करा ये बताओ। जैसे आपको मंत्र मिला, मामे, मामे। आपको वाणीजी मिली आपको सेवा पद्धति मिली वृंदावन धामवास मिला अब आप असंतुष्ट में हमें यह बता दीजिए किस बात में संतुष्ट है आपको आनंद नहीं मिल रहा ना इसी तो असंतुष्ट है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 कि यदि आपकी ये बात सुधर जाए तो मैं अभी भगवत प्राप्त हो जाऊं बोल अगर मेरे जैसे होता है कि भाई आप पे तो आप मेरी सुधार में बोलो महाराज जी अगर आप ये सुधार कर लो तो मैं अभी भगवत प्राप्त हो जाऊं जी हम जैसा महसूस करते हैं महाराज जी।, जी कि आप मन को लगाने की बात करते हैं साधना करने की बात करते हैं और आप हमारे जीवन की व्यवस्थित भी पूरी व्यवस्था देखते हैं जी। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दंड का प्रावधान हमारे ऊपर नहीं है आपका नियम का प्रावधान आप समझा रहे हैं अब हम प्रावधानी बात, बात है अगर हमारे ऊपर केवल रुद्र भगवान की छाया होती तुम्हारे तो पुरिखा पानी पा पार जाते हैं पर हम करें क्या करें हम यहाँ बोले उधर गए बस यही यही जो बात हो रहा है जहाँ एकदम वो आया ना भोरी किशोरी तो एकदम सब खत्म अब हमें जब तुम दोबारा मिलोगे तो हम तुम्हारे चरणों की तरफ देखे तो, और कैसे हो महाराजी अभी दो साधकों को आपने नियम दिया जी वो बराबर बैठ रहे है पांच दिन में सात दिन में फर्क है बाकी कोई हम लोग उस बात को अब इसमें एक हमारी विशेष कमी है कि थोड़ी देर के लिए तो हम बड़बड़ा देते हैं आप देख रहे हैं इसके बाद जिससे हम बड़बड़ाएंगे हम उससे एकांत में मिलके के भैया अब ये कमी में वो समझता है सामने वाला की है कोई महाराज जी को हमारी जरूरत महाराज जी इस समस्या के क्या, क्या समझ हमारे को भोजन की हमारे को रहने की हमको गर्म कपड़े की हमको सीधी क्यों चाहिए आज हमको हमको क्या भाव? हाँ। हमको क्या भाव है इसमें थोड़ा सा हमारे ऊपर ये दया दृष्टि करनी पड़ेगी कि यदि हमारे प्यार से तुम नहीं सुधरे तो तुम और कभी नहीं सुधर कितनी बार हम लोग को इस बात के हाँ, की अब इसमें समस्या ये कि हमारा अंदर का जो सिस्टम है हमारे हाथ में नहीं है तो फिर ये कौन ठीक रहे अब ये ये लोग सुधार ले तो सुधार ले ले तो कितने चांस देंगे कितनी बार हम हमको हाँ हम तो मरते दम तक देते रहेंगे अब भागी जाओ तो तो बात है करे तो क्या करें आपको भगवत प्राप्ति आपके चिंतन से होनी है ना तुम्हें तो ये देखना कि हमारे लिए क्या उद्देश्य है हमारे लिए क्या अब हमारा जीवन एक यंत्र चल रहा है श्री जी की जब मौज है ना मालिक की जब चाह है ना वो मुझे जैसे चाह रहा वैसे अब आप हृदय को तो रजिस्टर है आपको दिखा दे भगवत कृपा से गुरु कृपा से ना हमें स्वेटर की चाह है ना हमें तुम्हारी गाड़ी घोबड़ा की चाह है की चाह है पर ये कहने से थोड़ी बात तुम तो समझ जाओगे अब आपको सच्ची कहते हैं हजार बार कहते हैं चाहे मुझे कोई तुम पादुका से भी मारो लेकिन मेरे हृदय में यह नहीं हो सकता कि तुम्हारा मंगल हो जाए ऐसा नहीं आपको हम बार बार सच्ची मानो हमी, हमारे हृदय में कि अभी जाकर उसको प्रणाम करेंदे को जीवन बर्बाद कर रहा को तो अपनी निष्ठा बिगाड़ रहा पर अब धीरे धीरे समझ में यह आने लगा है कि इससे उसका पतन हो जाएगा इससे उसका नाश हो जाए इसलिए ना, ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा कठोर बनना पड़ रहा है नहीं तो हमारे स्वभाव में गुरु कृपा से स्वामी जी की कृपा से अब इतनी बात नहीं लेगी कल इसने गाली दी थी आज हम इससे कर बात करें कल गाली दी थी आज इसे गले लगाए और आज इसे इतना प्यार करें कि ये कल की गाली देने वाली बात का संकोच भूल जाए और फिर उससे वैसे ही व्यवहार हंसकर करे उसे लगे कि मैं इनके समान हूं कहीं ना सोच पावे कि हमने कल इनको गाली दी थी इनको छोड़ू ऐसा मेरा अब उसको मैं क्या करूं अगर आप चाहोतरी से हृदय से जुड़कर बहुत शीघ्र वहां पहुंच सकते हो जहां पहुंचना चाहिए आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कैसे जो गुरु माता की तरह प्यार कर रहा है जो गुरु तुम्हें पिता की तरह सब व्यवस्थाएं दे रहा है जो गुरु की तरह तुम्हारे परम कल्याण की बात सोच रहा है तुम उसी के विरोध चिंतन में बैठ गए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 महंगी से महंगी वस्तु और सस्ती से सस्ती उसको केवल प्रभु और प्रभु का विलास नजर आता है उसको ये सब वस्तुएं नजर नहीं अब आपको लगता है, वो आपको लगता है, वो आपको करना है। बोले हमारा तो यह त्याग करवा रहे हैं खुद उसे स्वीकार कर रहे खुद इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी स्वामिनिक्षा है तुमसे इसलिए त्याग करवा रहे हैं कि तुम्हारा उसमें राग है तुम राग रही हो आओ स्वामिन में इसलिए अब उसको थोड़ा सा सुलझना थोड़ा सा समझना होगा आज हम जो आपको बताना चाहते हो ये कि भगवत प्राप्ति आपके चिंतन से होगी आप अपने मन को बार बार प्रभु में लगाएं। जो समय आप बाहरी बातों में देते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति से ना मिले चाहे वो जितना बड़ा भजनानंदी हो जो आपके इष्ट धर्म के विरुद्ध वार्ता करता हो चाहे जितनी ऊंचाई पर बैठा हो यदि आप उससे मिलें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 अगर 11 बजे रात्रि के आओगे तो तुम एक बार कांपोगे कि भले रासलीला देख के आ रहे कहीं ऐसा न हो कि 11 बजे आए इस बात से डांट लग जाए समझ रहे एक शासन है एक भय है जरा सी मेरी हरकत गई तो सभा में गाली मिलेगी ये सौभाग्य से मिलता है शासन ये सौभाग्य से मिलता है कि कोई मेरे ऊपर शासन करने वाला हो और मन बुद्धि क्या चाहते हैं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 कौन से ऐसी बात जो आप जानते रहे महीना भी जुड़े हुए हो गए गए तो आप सब जान YouTube में अगर कोई प्रश्न आता है तो उत्तर हमें नहीं देना पड़ता स्रोत ही उत्तर दे देते हैं उत्तर तीन चार लगातार उत्तर उसमें आ जाते हैं तो हमें लगता है कि जो रोज सत्संग सुनते हैं उनमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि प्रश्नकर्ता का उत्तर आने देना पड़ता वो अपने आप उसमें उत्तर आ जाता है एक से एक उत्तर ओ आप रोज सुन रहे। तो, इतना तो जानी गए कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी बताओ किस बात को नहीं जानते कही सारी बातें महाराजी आप कहते हैं कि मन से ही बंधन मोक्ष मन को प्रभु मेला ये थोड़ा कठिन लग रहा है इसलिए लग रहा है कि हम मन को मय स्वरूप में ले गए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 तो ये दिखा देना अगर कोई दुकान की चीज होती तो हम चाहे भीख मांग के मिलता हम ला के खरीद के तुम्हें पवा देते पर वो जब तक तुम रोगे नहीं लालसा नहीं कर कल प्रसंग में आएगा श्री बालकृष्ण दास के कल या परसों में कि एक भरी सभा में विद्वानों की सभा में बालकृष्ण दास ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण दर्शन क्या हो सकता है इतनी विकलता हुई वृंदावन में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 जब नहीं प्रकट होता ना तो ठाकुर जब जब सबसे श्रेष्ठ भक्तों में गोपी जन्म देखो श्री कृष्ण के लिए कितना विकल्प कैसी उनके अंदर भाव श्री कृष्ण प्रभु ऐसे मिलने दिखाओ पिस्तौल मिला ऐसा तो है ही नहीं बोले अब तुमने हमको शिष्य बनाया है तो मंत्र दिया उपासना तो तो तुम गुरु नहीं तुम हो तभी भैया अगर ऐसी कोई वस्तु होती कि ये ये तो हम दे देते दे उसमें कंजोसी नहीं पर वो केवल तुम्हारी चा से ही मिलेंगे तुम्हारे रोने से मिलेंगे तुम्हारे तड़पने से मिलेंगे तुम उनके लिए तड़पो मिल जाएंगे उनके लिए तड़पो तो सामने जिनसे कह रहे हो भगवत साक्षात्कार कराओ ये वो वही है तुम्हें अनुभव में आ जाएगा उन्हीं में देखने लगोगे हरिव्यास देवाचार्य तुम्हें गुरु श्री भट्ट देवाचार्य में कल चौबीस वर्ष तक राज्य की परिक्रमा और आधार श्री भट्ट देवाचार्य पहली बार भी दिखा देते आप विचार कीजिए पहली बार देते दे भैया प्रिया प्रीतम बैठे क्यों झगड़ो से रगड़ करो व्याकुलता पैदा हो रो तड़पो तब कहीं जाकर क्रिया तभी दोस्त ओम प्रकाश जी को बोलो इतने कठोर ठाकुर ठाकुर हैं, दिन तक तर। तडपे मिल गया तो चलो उतनी नहीं तो इतना हो कि हर समय नाम जप कर रहे तो आप देखो आनंद मिल गया उधर क्यों थोड़ी देर गा बजा ले बैठ के अपने शांत लाभ तो ऐसे नहीं बैठा जा रहा बैठकर जुगाली करती दुग्ध आदि और, और रस आदि बनता ऐसे हम जुगाली नहीं करते घर तो लिया तो लिया जुगाली नहीं करना फिर और भर लिया वो सब अपच हो गया बेकार हो गया कोई मन थोड़ी देर जुगाली करो एकांत तो में बैठ के जाके आज क्या चर्चा हुई आज का सूक्ष्म विषय क्या रहा फिर आप देखो कैसा आपको आनंद मिलता है भैया पक्का समझ लो भगवत प्राप्ति आपकी कृपा से आपको होगी प्रभु की तरफ से कोई कृपा में कमी नहीं और गुरु की तरफ से कोई कृपा में कमी नहीं आप हमें बताओ अगर इन बातों में कहीं आपको संशय हो आप थोड़ी कृपा कर लो आप कभी नाम ना छोड़ो आप ऐसे लोगों से मत मिलो जो आपकी इष्ट निष्ठा गुरु निष्ठा आम निष्ठा या निष्ठा में आपको पक्का समझ लीजिए माया वो सब भेजेगी जिससे आपका परमार्थ प्रेम मार्ग छूटे अगर आप कहीं ऐसे लोगों से मिले तो हम क्यों रोकते हैं आप बताएंगे क्यों रोकते हम कोई इसलिए थोड़ी रोकते कि हम किसी से द्वेष करते हो एक गुण दवा डालते हैं जो हमारी हजार बोतल काम नहीं करेंगे उनकी एक गुण काम कर जाएगी क्यों क्योंकि उसी वार्ता से तुम्हारा पतन होगा माया पकड़ी ऐसी बात में आपको गुरु मंत्र दे रहा उपासना दे रहा सब भाव दे रहा आज तक भाव नहीं बना चलती है वो बात एक मिनट में एक शब्द बोल दे अरे स्वामी जी ने कहा कि बिना गुरु के मुक्ति तू कहां फंस गए सब बात रद्दी और ये माया है बिना अनुशासन के ये मंत्री अंकुश में किसी के नहीं आया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 सागर विश्वास तो कीजिए आप करते महिमा तेरी कहा हरिवंश दयाल द्वारे से विश्वास है हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात ना तर माया पंथ में फिरे झुटक कर खा वो भटकाना चाहती माया आपको आप अपने बुद्धि बल का आश्रय लेकर भटकते कब तक भटकोगे थोड़ा तुम बैठ जाओ इसको भगवत प्राप्ति करनी कौन तुम्हें तो भगवत प्राप्ति कराएगा सौ सुल, सुल जो भगवत प्राप्ति कोई ऐसी बाहर से आने वाली वस्तु थोड़ी वो आपके हृदय की वस्तु है और वो आपके चिंतन से होगी कैसे तो भगवत प्राप्ति होगी एक श्लोक तो भगवान करें पुरा अभ्यास योग युक्त चेत सा नाम्य कामिना पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याद पार्थान चिंतित निश्चित से पुरुष परम पुरुष दिव्य पुरुष शास्व सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी यदि वह ऐसा अभ्यास कर ले कि चिंतन न छूटे हजारों बार चर्चा हुई कि आप चिंतन न छोड़े आप प्रभु का चिंतन जब आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो संशय कैसा अविश्वास कैसा ये भागदौड़ तो कैसी हम कह रहे हैं उसके पास नहीं बैठना आपको उसके पास तो किस लाभ के लिए आप कभी निज मंत्र में तल हुए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 एक आनंद से सोचो कितनी करुणा की संसार के आदमी केवल इस बात में मारे रहे कि उनको भरण पोषण हो जाए केवल इतने नहीं नौकरी कर रहे किस लिए बोले कपड़ा लगता वास और खान पान बोले बड़े इतनी जिंदगी के लिए वो पैर की तरह मेहनत कर रहे हैं गालियां सुन रहे हैं इसके तो विषय कथा आपका उसके विषय तो आपको सोचना भी नहीं कि हमारा भरण पोषण कैसे। देखो लाडली जू सर्दी आने के पहले कम्बल भेज देती है अगर हमें बहुत सर्दी पड़ रही है तो बेचारे जो नौकरी पेशा वाले नहीं खरीद पाते होंगे वो ऐसी व्यवस्था हमारी श्री सब कर रही है श्री जी तो कर रहे हैं जिनका महल वही तो कर रहे हैं हम आप तो वही बैठे हुए आप तो, तो हम कहीं जाते है क्या बात कहीं जाते तो है तो लाडली जू कर रहे हैं प्रेमानंद कहीं नहीं है बोलो कहीं हमारे आप तो कहीं ये बताओ कि भाई हम दस लोगों से मिलते कि भाई व्यवस्था कीजिए हमारे साधु को आज तक अगर जवान में निकला हो कि व्यवस्था कीजिए कम्बलों की सर्दी बहुत बढ़ रही स्वेटर की व्यवस्था कर हमें तो सुनने को मिलता है कि 200 आ गए कम्बल लगता है पहले से सर्दी नहीं आई और पहले से भेज दिया लाडी जो कितनी कृपाल जिसलिए मनुष्य मारा मारा घूम रहा है वो व्यवस्था आपके पास मारी घूम रही आप हमें बताओ इसमें अगर कोई बेमानी वाली बात हो कोई ऐसा मेहनती आदमी नहीं जो रोज आधा लीटर अपने परिवार को अलग अलग दूध देता हो आधा लीटर में चाय पानी या एक लीटर में पूरे परिवार और तो हमारे परिवार के हर बच्चे को आधा लीटर दूध मिलता है आप देख लीजिए हर व्यवस्था श्री जी की तरफ से हमारी केवल कमी को रही हम केवल श्री जी का चिंतन नहीं कर रहे इसीलिए हम पतित हो रहे बोलो तो कहा जाओगे जहां जाओगे तो चिंतन करने से आनंद मिलेगा या स्थान से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 केवल आपको एक बात करनी प्रियालाल का चिंतन करना है चाहे वाणी पाप से चाहे निजी मंत्र से चाहे लीला गायन से चाहे नाम कीर्तन ये आपको आप ये समान लो भगवत प्राप्ति आपको निश्चित ही है क्योंकि भगवत प्राप्ति बाहर से नहीं आती क्यों चल के आ रहे प्रिया, प्रिया, प्रिया। किसी को भी भगवत प्राप्ति होती तो हृदय निकुंज से है हृदय निकुंज में प्रिया प्रीतम आ गए तो जिधर देखो निकुंज निकुंज है वो बंबई में बैठा है तो निकुंज है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 आप बोलो अशांति तो मिलती रास्ते में कोई भी संत किसी अन्य संप्रदाय में मिलता है आपसे प्रणाम किया अच्छी बात है अब वो जब आपकी गुरु निष्ठा पद्धति के विषय में कड़ुआ बोल रहा है तो हमें चेहरा पहचान लेना प्रणाम करना दुबारा मिलना नहीं ये भ्रम छोड़ दो कि तुम्हें कोई भगवंत प्राप्ति करेगा आप निश्चित भगवत प्राप्ति ही है ये आपको तब अनुभव होगा जब आप सतत चिंतन करें विश्वास मान लो बड़े बड़े संतों के दर्शन किए बड़े बड़े महापुरुषों से मिले सबका उपदेश यही हुआ चिंतन करो चिंतन करो बिना चिंतन के कोई कोई भगवत प्राप्ति आपको नहीं करा सकता और यमुना दोनों की गंगा की किनारे की बात कर रहे हैं गंगा के किनारे की बात कर रहे हैं यमुना किनारे की बात कर रहे हैं संन्यास की बात कह रहे हैं वैष्णव की बात कह रहे हैं। बिना आप पूरे सिद्धांत देख लो गीता भागवत उठा के देख लो भगवान सर्व समर्प आदेश कर आप चिंतन करो आप अपने आचार्य परंपरा से आपको श्री जी ने जोड़ा है तो आप आचार्य परंपरा के अनन्य बनो अगर हमारा मन श्री जी के चरणों में अनन हो गया तो क्या घोरी किशोरी ऐसी कठोर हमें मिलेंगे नहीं हमारे दुर्गति देखेंगे कैसे ऐसा हो सकता पर ऐसे जैसे कृत्य होते हैं गुरु अपराध वैष्णो अपराध फिर लाडलीजू इतनी करुणामयी होते हुए भी उधर से बांध कर लेते हैं अगर सिद्धांत से चलो कि जिनके द्वारा लाडली जो आपको दुलार करा रहे, अगर आप उनसे प्यार करोगे तो चाहे जितने बड़े अपराधी अपनापन है आपको मिलेंगे। क्योंकि अपना ना और अगर आप उनकी अवहेलना कर दी, जो लाडली जो के जन है फिर लाडली जो मान कर जाएंगे फिर लालजी की भी ताकत ने के मना दे वही मनाएंगे जिनसे आपने जिनका अपराध किया है वही रसिक जन जब पुनः लाललीफ में मांगेगी कि आप पुनः तभी होगा ये सिद्धांत मनमानी कर रहे हैं ऐसा कोई सोचे ना कि ऐसे ऐसे नहीं बोले देख लो करके देख हमें तो जलन होती है इसी बात मारा, मारा, मारा, उसको दिखाई नहीं देना जैसे एक अंधा आदमी भी ना कुएं में गिरने जा रहा हो उसे जबरदस्ती खींचा जाए वो सब्जेक्ट किसी स्वार्थ से घसीट रहे तो उसको जलन होती गया अगला कदम गिरा मरा मरा ऐसे दिखाई देता गया माया ने घसीटा मा ले गए अब फिर लौटेगी इसे, फिर नाना प्रकार की वासनाओं के जाल में लाएगी तब ये लौट नहीं सकता क्योंकि समय बर्बाद हो गया उत्साह नहीं रह गया अब वो वहां हो जाए। उसको सामने वाला समझता है कि, मतलब कोई न कोई तो ऐसा है ये जो मेरे द्वारा चलता है एक कुत्ता गाड़ी के आगे चल रहा था पीछे से गाड़ी है वो समझा कि अगर मैं न चलू तो गाड़ी नहीं चलेगी थोड़ी देर में उसको धमपक्का लगा कि मेरे से गाड़ी चल तो उसने सोचा मैं हट जाता हूं अभी गाड़ी खड़ी हो जाए, अटक गया गाड़ी चली नहीं, तो उसका भ्रम चला गया इरादा केलिकुन श्री जी का जस श्री जी से चल रहा है ना मेरे से चल रहा है ना आपसे चल रहा है आपको किसी से उसको कभी लगता है ना कि मैं बहुत बड़े होने विद्वान हूँ मेरी प्रभुता से सब चल रहा है पचीस पीले बैठे तो इससे लोग प्रभावित हो रहे नहीं पांच बैठ जाओ अगर श्री जी ले जाएंगे ना तो कोई घास दान वाला ले जाए पांच लाइन में बैठ के एक रुपया मांगो तो भी घास डाल लेवा यह संसार बहुत चतुर लालडी जी जब चाहेंगे ना तो चाय पीले उतार के पैंट पहल, शर्ट पहनो तो भी वो जेब में आके डाल जाएगा क्योंकि सारा खेल उनका है यहाँ किसी व्यक्ति से प्रभावित होके काम थोड़ी चल रहा श्री जी से भाई व्यक्ति के प्रभाव को तब माने जब जा जा के कोई प्रभाव करे यहां अपने लोग तो अपने तो कमरे में मौज ले रहे हो घर बैठे सब कुछ आ रहा है तो मेरी लालडीज का महल लालडी की व्यवस्था करे यार इतना बढ़िया अवसर खिला श्रीजी ने चित्त जोड़ो यही भगवत भगवत प्राप्त कोई आकाश से नहीं उतरती चित्त जोड़ दिया आनंदित है हाथ उठा के अगर आप पूरी तर्मेयता से प्रभु को भजोगे तो उनकी क्र... हाथी के पैर में सबके बंजे समा जाते हैं श्री जी के गोरे चरणारुओं की कृपा लुट रही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 चरण रेम सब प्रेम सिंह श्री जी के चरणों में जुड़ोगे ना तो कान पकड़ के लाएंगे बोले कृपा कर कृपा <laughs> <laughs> कर, कर इसके ऊपर बोले लेने ले बड़ा दोस्त बोले ले कर कृपा अब उनको चाहिए श्री जी की कृपा श्री जी को सिद्धांत से चला ले बोले कर कृपा बोले हम हाई पावर में पहुंचे हम श्री जी से प्रार्थना करें कि हे किशोरी तेरा सुमीरन न छूटेगा बस ये कृपा तू कर दे सेस जो देना भैया राधा राधा बोलो सब कृपा तुम्हारे चरण चून लेंगे और भजन ना करो तो हम हाँ पक्की बात कहते हैं गुरु के गुरु गुरु के गुरु के गुरु, के गुरु, के गुरु, के गुरु के गुरु सब करके देख लो बाद में तुमको केवल अपराध हाथ लगेगा क्या अपराध हाथ लगेगा अश्रद्धा हो जाएगी लिखित ले लो हम मतलब थोड़ा मतलब वैसे लिखित ले लो हमसे अश्रद्धा हो जाएगी और लगेगा लगे कि यार क्या और आप खूब डट के जब करो खूब भजन करो तो आप देखोगे गली चलते मुस्कुरा के कृपा कर देंगे गली चलते देखा मुस्कुरा आप निहाल हो जाओगे आज कृपा हो गई क्योंकि भजन हो रहा है श्री की कृपा का स्वरूप क्या है भजन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 हमारे यहाँ जो पादुका रखी है साक्षात श्री की पादुका है हमारे गुरुजी साक्षात गुरु जी, जी साक्षात गुरु है आज तक हमने इसमें श्री जी से हमारी पर कृपा करो मैं तो इतना ही मांगा कि तुम्हें भूलू ना तो कृपा आगे पीछे और लौकिक और पारलौकिक सब कृपाएं नाच रही है इ परलोक सकल सुख पावत मेरी सौ कृष्ण गुण संचित आचार्य चरण की बात है ना आप देख लीजिए कौन सी बात की कमी है लाली जी किस बात की कमी है आप अपना चिंतन इतना खोल के कह रहे आप श्री जी का चिंतन नहीं करोगे तो धक्का मार के भगा दिए जाओगे जहां जाओगे चाहे काका गुरु हो चाहे पापा गुरु हो पक्का समझ लो तुम्हें तो खुल के कह रहे चाहे नाराज हो चाहे कोई प्रसन्न हो श्री जी का चिंतन करोगे तो तुम्हारे घर आकर कृपा न कर जाए तो हमें बता देना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 वो रसिक सेवा करानी है रसिकों का संग देना ये सब श्री की तरफ से होगा वो अपने आप सब करा हमारा केवल लक्ष्य होना चाहिए श्री का सुंदर फिर आप देखो क्या आदर देखें